ंचे इदम आदर्शन नामा ये आदर्शन नाम का वस्तु क्या है दर्शन का भाव तो नहीं हो सकता क्या हो सकता है ये दर्शन का विरोधी तत्व का नाम आदर्शन विद्या का विरोधी तत्व का नाम अविद्या है जैसे उसी प्रकार भाव पदार्थ यानी उसका क्या अर्थ लेना है इससे विशेष रूपे सात विकल्प लाएंगे जिसमें से एक प्रसज्ज प्रतिशत के अनुसार है और बाकी के बाकी सबुदास प्रतिशेद के आधार पर चला रहे किंग गुणानाम अधिकार है आदर्शनम गुणों के अधिकार का नाम ही आदर्शन है क्या गुणाधिकार क्या है कई बार आ चुका है जात-चार भोग आध्यात्मक तो कार्य आरंभ सामर्थ्यम गुणाधिकार जन्म उसके आयु और उसमें जो भोग होना है ये अत्यदृश कार्यार कार्य कार्या है इस कार्य का आरंभ करने का सामर्थ्य का नाम गुणाधिकार कई बार पूर्व बता चुके हैं इस गुणाधिकार को ही आप आदर्शन करते हो जब तो तक तो बना रहेगा तब तो तक तो तो तो मोक्ष तो है नहीं जन्मायु कर्म जन्मायु कर्म चलते रहेगा दूसरा पक्ष अहोस्मित दृषि रूप से स्वामी ने दर्शित विशेष प्रधान चित्र विद्यम है दर्शन भाव अहोस्वित अथवा दूसरा पक्ष है क्या ये दृशिरूपस्य रूप दृशिरूपा जो स्वामी चैतन्य शक्ति रूपा है उसके पास शब्द आदि रूपा जो और विवेक ख्या रूपा जो विषय विशे, दर्शित विषय से यह विषय जिसके लिए दर्शित हो गया उस दृश्य शक्ति के प्रति दृश्य रूप से स्वामी न स्वामी के प्रति दर्शित विषय से विषय विशे दर्शित हो गया ऐसा स्वामी है वो सर्स दृषि दृश्य से स्वामी न कैसा दृश्य रूपा स्वामी है वो जिसको भोग और अपवर रूपा दृश्य दर्शन हो चुका है दर्शित विषय से और शब्दादि रूपा संसार और विषय जिसके द्वारा दर्शित होते हैं ऐसा प्रधान चित्त से अनुत् प्रधान चित्र का अनुत्पत्ति होने का नाम अदर्शन है जो सदा ही विषयों को भोग कराने वाला जो प्रधान चित्त है वह प्रधान चित्त का ही उत्पत्ति न हो अर्थात स्वस्मिन् दृश्य विद्यमान पर दर्शनाभागा वह दृश्य अपने आप में रहने के बावजूद भी आपको उसका अनुभव न होना इसी मात्र का नाम आदर्शन है ये भी सब कोटि अलग अलग है मुख्य सिद्धांत नहीं है इतने मात्र को दर्शन लिया जाए पति भी नहीं हो सकता कि अर्थवत्ता गुणा गुणों की अर्थवत्ता का नाम जो है आदर्शन है कते भी नहीं हो सकता क्योंकि आदर्शन काल में बंधन होना चाहिए ना दर्शन में बंधन नहीं होता और आपने कहा पूर्व में में क्या है? दृश्य अपने में रहते हुए भोग नहीं दे रहा तो मोक्ष हो गया तो बंधन का इसलिए आदर्शन का आदर्शन जो चीज है मोक्ष का साधन हो जाएगा इसे उपक्षिष्ट नहीं विद्यमान रहते हुए अनुभव में न आना आदर्शन है या दर्शनाभाव है यह अर्थ नहीं है क्योंकि दर्शन भाव आदर्शन काल में बंधन होता है दर्शन काल में मोक्ष होता है इसलिए आदर्शन का हमें वो अर्थ लेना है जिससे बंधन होता हो पहला अर्थ कुछ ठीक था दूसरा तो बिल्कुल गड़बड़ है प्रसिद्ध प्रतिशत तो ही नहीं हो सकता तीसरे अर्थवत्ता गुणानाम गुणों की अर्थवत्ता को ले लो मैंने अर्थवत्ता का मतलब क्या अनागत अवस्था यहां गुणेश भोगप वर्ग अवस्थान तम गुणा नाम आदर्शन उसकी अर्थवत्ता है अनागत अवस्था के प्रति गुणों में जो भोगाप वर्ग का अवस्थानत्व तो है यही गुणों का अदर्शन है यही गुणों की अर्थवत्ता है गुणों की अर्थवत्ता यही है कि भविष्य में जाकर के आपको कुछ न कुछ फल भोग करा दे अनागत अवस्था में जाकर के एक गुण आपको जो भोग आप वर्ग देने में समर्थ हैं, उनके अंदर सामर्थ्य विद्यमान है यही इन गुणों में विद्यमान आदर्शन है जिसे कारण से आपको बंधन होता है अर्थात गुणों में सदा सामर्थ्य बना रहता है इसलिए लक्षण ठीक सदा सामर्थ्य सदा है इसलिए गुणाधिकार भी ठीक नहीं इसके अंदर साम्र सदा रहता है क्योंकि आपने इसको नित्यमान रखे हो इसलिए पहले और तीसरे में कोई खास अंतर नहीं पहले वाला वर्तमान को लेकर बोल रहा है तीसरे और लक्षण भावी को लेकर बोल रही है इन दोनों ही गुणाधिकार की बात कर रहे हैं। सिर्फ पहले वाले काम कहेंगे वर्तमान शरीर को लेकर विचार कर रहा है गुणों का अधिकार चल रहा है करके और तीसरा लक्षण हमें अनागत अवस्था को लेकर कर रहा है भविष्य को कह रहा है इसे दोनों ही लक्षण में गुणाधिकार समान है कार्य आरंभ सामर्थ्य तम वो तो नित्य ही है इसे उसका नाम आदर्शन नहीं हो सकता चौथा लक्षण जो है यही सिद्धांत पक्ष है अथ अविद्या स्वचित स्वनिरुद्धा स्वचित से उत्पत्ति बीजम अविद्या ही आदर्शन है आदर्शन को अविद्या कहो पर्याची है दर्शन को विद्या कहो पर्याची इसलिए कहते कि देखो अविद्या लेकिन अविद्या अकेली नहीं अविद्या अकेली क्या करेगी अविद्या अपने आप में कुछ भी करने का सामर्थ्य वाला नहीं है क्या क्या तो है तस्विन तत् बुद्धि भ्रांति का नाम अविद्या लेकिन भ्रांति कब होगी जब कोई वस्तु हो तब न भ्रांति हो उसके मूल प्रधान की अपेक्षा है और प्रधान के रहने पर भी काम चलता नहीं भ्रांति नहीं हो सकती क्योंकि तो आपने कहा वहां कोई संबंधी नहीं प्रधान अवस्था में आपको चित्त को लेना पड़ता है बुद्धि को लेना पड़ता है महत्वत्व तो जो पहला होता है उसके साथ जब अविद्या होती है तो सारा काम खराब हो जाता है अविद्या के साथ इसे सह, स्वचित के साथ अविद्या कैसी है निरुद्धा विचित्रता यह है वहां विवेक नहीं हो रहा है प्रतिबंधित हो निरुद्धा अपने प्रधान साम्यताम प्राप्त प्रलय काल है काल में कैसे है निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हुए के समान हो निरुद्ध भूमि नहीं निरुद्ध भूमि अलग चीज है और अविद्या अपने भ्रांति का चमत्कार जो है भय सुख दुख वो सबको वो प्रकट नहीं करना इसका नाम अविद्या का निरुद्ध होना राग द्वेशा विवेश उत्तरवर्ती है असल राग द्वेशा विवेशा जिसके प्रति अविद्या कहती है वो अभी प्रकट न होने का नाम ही अविद्या की निरुद्धता ये ज्ञान की भूमि का विचार नहीं हो रहा है समझ रहे ना चित्त की भूमियों का विचार नहीं है यहाँ चित्त के युक्त जो अविद्या की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है अविद्या की दो स्थिति है एक निरुद्ध स्थिति है एक अभिव्यक्त स्थिति है निरुद्ध स्थिति में वह अपना कार्यभूता अस्विता राग द्वेशा विवेश को स्थापित नहीं कर रही है और अनिरुद्ध अवस्था में अविद्या अपना सर काम करती है वह सृष्टिकाल में इसलिए अविद्या अपनी निरुद्ध अवस्था में कब रहती है प्रणय काल में और अविद्या अपने अभिव्यक्त अवस्था में रहती है सृष्टिकाल में इसीलिए कहते हैं अविद्या ही स्वचित से उत्पत्ति बीजम स्व चित्त से पुनः सर्ग काल में क्या होता है स्व चित्त का अपने अस्मिता राग द्वेशा विनिवेश भोगार्थ उत्पत्ति करा देता है चित के बिना केवल अविद्या भी नहीं रहेगा प्रलय काल में चित को लेकर के ही अविद्या रहती है जैसे आपके अपने काल में आपका चित्र अंतकरण को लेकर के उसको दबोच के अंदर बंद करके अविद्या चुप पड़ा हुआ इसलिए सृष्विकाल में आपका अपना ज्ञान ही नहीं होता हूं चल रहा है अंदर हूं हूं चल रहा है लेकिन ओ, मैं कौन हूं आदमी हूं कि औरत हूँ क्या हूं मच्छर हूं पता नहीं क्यों है कि उस समय चित्त के सहित अविद्या विद्यमान है इसलिए बारम्बार पढ़य के लिए क्या करते हैं हम लोग दृष्टान देते हैं मोक्ष के लिए भी सृष्टि का दृष्टान देते हैं दोनों के लिए देना पड़ता है क्यों किस दृष्टिकोण से प्रय काल में अज्ञान दृष्टिकोण क्या आपने जब दृष्टांत बनाया और मोक्ष के लिए बनाया जाता है वहाँ जो बैटरी चार्ज हो गया ना वो एक आनंद मिल रहा है वहाँ। जिसे आप एकदम दोबारा ताजा हो जाते हो धकतवार हो जाते हो तो वो आनंद अंश को लेकर मोक्ष के लिए सुषिप्त को दृष्टांत बनाया जाता है विद्या को छोड़ के वहां पर करनी पड़ेगी या विद्या सहित करना पड़ता है इसे कहते स्वचित सह अविद्यारुद्ध प्रलय काल है स्वचित से उत्पत्ति बीजम स्व में विद्यमान उस उसको अभिव्यक्त करने का कारणभूता वस्तु अविद्या अविद्या का एक दूसरा नाम अदर्शन या पक्ष सिद्धांत पक्ष अन्य पक्ष विष्ण यह पांच पक्ष आता है किस स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार व्यक्ति अदर्शन क्या स्थिति संस्कार का क्षय स्थिति मैंने साम्य अवस्था प्रलयावस्था का जो संस्कार था इतने समय तक तो वो संस्कार बना है जितने समय तक तो जो स्थिति का संस्कार है तब काल परन्त प्रल बना रहेगा उसका नष्ट होना ना और गति संस्कार मने महाजाति का अभिव्यक्ति सृष्टि का उत्पन्न होना उसकी अभिव्यक्ति हो जाना इसी का नाम क्या गति नहीं दर्शन हो सकता क्योंकि महाजाति बना रहे हैं तो भी हम तो मुक्त है तो क्या फर्क पड़ने इसे महदादी का अभिव्यक्त होना आदर्श कोई कहे तो लक्षण ठीक बनता नहीं है क्योंकि वस्तु का अभिव्यक्त होने मात्र से वह हमारा बंधन का कारण नहीं होता है बंधन का कारण उसके साथ संबंध को लेकर होता है वस्तु का होना बंधन का कारण नहीं है वस्तु के साथ आपका जो संग है आसक्ति है एक संयोग से उत्पन्न होने वाला जो राग है या द्वेश है वो बंधन है ये तो का रहा कि जगत का, का तो जब जब जब दोबारा जन्मेंगे तो आप परिंदा पर आपकी जो मुक्ति है ऐसी मुक्ति कौन सा है फिर अगले कल्प में फिर आना पड़े इसलिए ये भी आदर्शन का लक्षण उनका ठीक नहीं है लेकिन इस लक्षण के प्रति युक्ति भी दे रहे हैं वो ते हैं पंच काचार्य किसकी व्याख्या कर रहे हैं इन वास्तव में क्या विभिन्न पक्षों की व्याख्या है उसको कुछ ने सिद्धांत प्रकरण में रूप में हर एक पक्ष को सिद्धांत में लेना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी लेकिन जो पंचकाचार्य जी का उपदेश है महाभारत में विशेष तरह संकलन के उसी में से टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं जगह जगह पर वह जहां पर उन्हें पूर्व पक्ष के रूप में विकल्प दिखाया ये भी हो सकता है ये भी अर्थ हो सकता है ये भी अर्थ हो सकता है इसका बार यह कि वही है प्रत्येक अर्थ कैसे होगा प्रतिवर यहां पर लेकिन उनमें से एक ही अर्थ सिद्धांत होगा ना बाकी तो हो उन्होंने क्या किया खंडन करने का कोई युक्ति नहीं लिया अभी से लोगों ने भ्रांति पड़ गई ये सारे सिद्धांत पक्ष हैं लेना ऐसा नहीं क्योंकि बंधन का कारण आदर्शन है जब ये आप निर्णय ले लिया है आप आदर्शन को उसी लक्षण को आदर्शन का उसी लक्षण को स्वीकार कर सकते हैं जो बंधन को उत्पन्न कर अन्यथा कैसे उस लक्षण को हम स्वीकार कर सकते शब्दार्थ को लेकर के तो नए समाज हुआ है नए का छह अर्थ को लेकर छह लक्षण बना लो और प्रेशर को लेकर सात बना लो वही साथ इन्होंने बना रखा है ये सात लक्षण जो बना है इसी आधार पर बना है तो क्या सच्च पर एक जो दूसरा लक्षण और प्रदाश को लेकर प्रतिदर छत हो गया तो इसलिए कहते हैं कि भाई उन लक्षणों को सभी को मानना नहीं है लेकिन उनमें से एक चौथा जो है ना प्रदास वाला पक्ष वाला वही मात्र अपना सिद्धांत लक्षण है और बाकी के तो केवल अवान्तर व्यपत्ति बनाकर दिखा रहे हैं कि यह अर्थ भी संभव था लेकिन वो हमारे बंधन का लक्षण के अनुकूल न होने से वो आदर्शन का लक्षण नहीं माने जा सकता प्रधान स्थित्य ही वो वर्तमानम विकार अकारात्सात जो प्रधान है वास्तव में स्थित ही वो वर्तमानम में साम्य अवस्था को प्राप्त होकर के जब विद्यमान रहता है तब तो विकारों को उत्पन्न न करने से उसका कारण कौन कहेगा मिट्टी पड़ा है वो तो किसका कारण कहेंगे अब तो लेकिन तब उसका नाम कारण पड़ेगा ना जब उसे कोई कार्य पैदा हो उसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं कि प्रधान भी अप्रधान सर से कहना पड़ेगा हमें प्रयक काल में क्योंकि उस समय वो कोई विकार को उत्पन्न नहीं कर रहा है कोई कार्य नहीं है उसे कारण करके हम व्यवहार नहीं कर सकेंगे इसलिए कहते देखो प्रधानम प्रधान से प्रधान जो वर्तमान विकार आकार अपना प्रधान में तो कम से ना लेकिन स्थिति काल में भी तो अपने साम्य अवस्था को छोड़ा नहीं ना वो आपकी विचित्रता योगियों के के दर्शन में वह प्रधान अपना साम्य उतनी ही शत्रु को बनाए रखते हुए कार्य उपन करता है ये तो आपने पहले पूछा तत्र विक्रिय और विकार भी की है तो कारण को बिना को बिगाड़ ही रहता है तो मात्र क्षीण हो जाएगा मात बना मात का कुछ हिस्सा दिया अहंकार बन जाए ऐसा वो नहीं मानते जितना उतनी रहेगा वो उतनी रहते हुए कार्य को प्रकट कर दिया दूध जितनी उतनी रहते हुए दही कैसे बनेगा पता नहीं दूध रहते हुए दही बन जाएगा इतना दूध जितना उतना दही बन जाएगा लेकिन दूध जितनी उतनी रहते हुए दही बन जाए यह नहीं हो सकता दूध रह जाए वो कुछ ना बिगड़े और दही बन जाए कैसे होगा क्या वही मान्यता है हाँ क्या तो बिगड़ तो जाएगा ये इनको परिणाम वाली तो है ये बिगड़ा गया नहीं यही तो परिणाम की विशेषता है इनका <laughs> परिणाम होते भी नहीं बिगड़ना जैसे कुंडल का परिणाम हो गया जय स्वर्ण का परिणाम कुंडल हो गया स्वर्ण कुछ नहीं बिगड़ा उत्तरी है उसमें आकार भी तो बिगड़ी उस आकार परिणाम है उसे तो कोई आपत्ति नहीं वो भी स्वर्ण कुंडला दृष्टान लेते हैं वो लोग भी तो इसलिए इनका कहना है ये जो बात है सृष्टिकाल में क्या तथा तो गत्यवर्तमान विकारनित्यत्वा नित्य सृष्टिकाल में गत्या सृष्टिकाल के द्वारा भी विद्यमान जो प्रदान है ना उसका विकार नित्य होने के नाते है तब भी वो अप्रदान नित्य का कारण कहा होते हैं उत्पन्न होता यदि वो नित्य है तो उसका प्रधान कारण ही मान सकता इसलिए प्रदान तो बेचारा दोनों ही अवस्था में अप्रधानता को प्राप्त है ना उभयता चस्य प्रवृत्ति है प्रधान व्यवहार हम लवत है इसलिए उभयता सृष्टि और प्रलय दोनों ही काल में इस प्रधान की प्रवृत्ति होते हुए प्रधान शब्द व्यवहार को हमने प्रयोग कर दिया नाम नान्य था अन्य रूप से नहीं आप चाहे प्रधान कल्पित न मान दूसरा को भी कारण मानोगे ना तब भी आपको आपकी यही है कोई भी चीज कारण मानिए अब अच्छा जब परमाण हुआ दुर्क बन गया तो क्या प्रमाण नष्ट हो गया नहीं आपका भ्रम जगत हो गया तो भ्रम नष्ट हो गया भ्रम घटा बढ़ा कुछ हुआ उसमें फिर भी जगत हुआ क्या हुआ माया है आपकी माया घटती बढ़ती है क्या जितनी उतनी रहती हुए बनती रहती है उसी प्रकार से हम प्रधान को भी कह लेंगे। वो जितना उतना बने रहते हुए सारा जगत प्रकट होते रहने दो। समसत्ता का परिणाम है कि विषम सत्ता का परिणाम इस पर निर्भर होता है हमारे यहां समसत्ता के परिणाम को विवर्तवाद कहा और उनके विषम सत्ता परिणाम से उनके बनेगी नहीं हो पाते उनकी यहां तो दूध का दही होने के समान वाली बात है आते उनका खंड, अत सिंत खंडन हो जाता है दृष्टि लेकिन परिणाम सामान्य दृष्टि से कोई गलती नहीं इसलिए कहता है कारणांतरेश कल्पितेश समान चर्चा यह चर्चा समान है अन्य कारणवादों में भी उनका कारण का क्षय पूर्वक कार्य उत्पत्ति कोई भी सिद्धांत नहीं मानता है अतः हम भी प्रदान का क्षय या विकार कुछ भी हुए बिना जगत रूप हो जाना यही हम क्या मानते हैं आदर्शन लेकिन यह लक्षण इसलिए ठीक नहीं है तार्स उत्पत्ति मात्र से व्यक्ति को बंधन की प्राप्ति होना कोई जरूरी नहीं है छठा लक्षण लेते हैं दर्शन शक्ति रे वर्शन एक दर्शन शक्ति का दूसरा नाम आदर्श नहीं कर दिया दर्शन शक्ति का मतलब यहां तात्पर्य यह? दर्शन ज्ञान नहीं स्वरूप ज्ञान का नाम दर्शन शक्ति नहीं दर्शन शक्ति का तात्पर्य पूर्व पक्ष यह है कि भाई विषय का भोग होना का साक्षात्कार होना यही दर्शन होना आपको घट का दर्शन हो गया तो मतलब क्या है घट का संबंध के कारण से सुख दुख का अनुभव हो रहा है कुछ न कुछ हुआ शुभ उदासनता यही तो होना है तीन में से एक तो उसी का नाम कह रहा है दर्शन शक्ति उसी को दर्शन कहूंगा मैं इसमें भी वो कहता है श्रुति प्रमाण प्रधानस आत्मख्यापन अर्थात प्रवृत्ति रिश्ते है जब प्रधान है वह आत्मा का प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्त होता है प्रकृति जो प्रवृत्त हो रखा है पुरुषों को भोग देने के लिए भोग के लिए ही प्रवृत्त नहीं है वो उसका आसली लक्ष्य क्या है मोक्ष आत्मख्यापन अपने स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए प्रदान की प्रवृत्ति है इसलिए प्रदान की प्रवृत्ति का मतलब स्वरूप का प्रकाशन स्वरूप का प्रकाशन दर्शन वह दर्शन का ही नाम इसलिए आदर्शन हो गया कि प्रदान की प्रवृत्ति का नाम आदर्शन है अरे लक्ष्य अच्छा है ना इसलिए आदर्शन को भी दर्शन सबसे पूर्व पक्षी कहना चाहता है तब कदम भी नहीं हो सकता सर्व बोध बोध समर्थ प्राप्त प्रवृत्ति पुरुषो पश्च्य यद्यपे सकल बोध का बोध करने के सामर्थ्य वाला पुरुष होता है लेकिन प्रधान की प्रवृत्ति से पहले वो कुछ भी नहीं देख पाता है जैसे आत्मा वेदांत मत में भी है ना कि निर्गुण आकार नित्य है सब प्रकाश है सब कुछ है तो इन क्या हो सब देख लेगा बिना उपाधि का आपका देखना और भी व्यवहार होता ही नहीं अरे सुश्रुक्ति में आत्मा तो है ना सर्व्यापक फिर कुछ भी क्यों नहीं अनुभव हुआ विशेषानुभव के प्रति विशिष्टानुभव के प्रति कर्ण सापेक्षता सब प्रकाश वस्तुओं को भी ये जग्नि है लकड़ी में विद्यमान है प्रकट होने के लिए अपेक्षा हाँ? है। वो किसके लिए कह रहे हैं वो सगुण ईश्वर के लिए कह रहे हैं निर्गुण के लिए नहीं कहती पानीपाल जवनो ग्रहिता का तात्पर्य वो तो आपके माध्यम से जान लिया ये तात्पर्य आपके इंद्रियों से जान लिया उसका अपना कोई इंद्रिया नहीं होती अंतर्यामी जो परमात्मा ईश्वर है उस ईश्वर के लिए अपना कोई इंद्रिया नहीं होता आपका शरीर ही उसका शरीर ये तो अंतर्यामी क्या वो तो पृथ्वी क्या है शरीर है उसका पृथ्वी शरीर हमें पृथ्वी शरीर है हर एक शरीर उसी का है इसका हमारी इंद्रिया ही उसकी इंद्रिया है उसका अपना कोई इंद्रिया अलग नहीं होता वो श्वर की बात वहां कहा जा रहा है निर्गुण की नहीं सर्वत्र जहां कहीं भी इस प्रकार किया आता उसका है उसका लक्ष्य को समझना पड़े तात् तीसरे यहां पर कहते देखो सर्वबोदि बोध समर्थ पुरुषाह प्रवृत्ति प्राक नपस्त प्रधान की प्रवृति जब तक ना हो महदादी उपाधि जब तक उत्पन्न ना हो तब तक विशेष ज्ञान का नहीं कर सकता सर्व कार्य करण समर्थन दृश्यंत और सर्व कार्य करण समर्थ होता है दृश्य दृश्य का दर्शन नहीं होता यही आदर्शन का नाम है सात तो पक्ष आते हैं लेकिन इसमें भी दोष क्या है दोष यही है कि वे संबंध को माने बिना काम चलेगी ना अविद्या को लेकर बीच में अनात्म को आत्मा और आत्मा को अनात्मा रूपी जो ग्रहण जब तक हो, नहीं होता संयोग के कारण से तब तक आपका बंधन नहीं है इन सब लक्षणों में क्या ये कमी है इन लक्षणों में कहीं भी संयोग जन्य भ्रांति को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जो कि बंधन का कारण है। बंधन का कारण ये है संयोग जन्य जो भ्रांति अविद्या उसको माने बिना कोई व्यवस्था बाकी जितने भी लक्षण है वो उचित नहीं बनता भी आदर्शन धर्म इतना कुछ लोगों का कहना है उभय उभय्यादर्शन अब पहले तो दर्शन शक्ति को प्रजा के लेकर के कहा और अब दृश्य शक्ति को भी लेकर उभय से मैंने दृप शक्ति दृश्य शक्ति उभय शक्ति दृक् उभय शक्ति के अंदर जो होने वाला धर्म विशेष का नाम अदर्शन है। आदर्शन है समस्या हो जाएगा पुरुष ने भी अब आदर्शन रूप धर्म अपने मान लिया इसलिए भी लक्षण ठीक नहीं जबकि पुरुष के निर्धर्मक नाम की एक के नहीं। तत्र इदं, प्रत्या भावते। तत्र दृश्यस्य दृश्यस्य उभयस्यादर्शन धर्म किंचितीतनी दृश्य स्वात्तम दृश्य का दृश्य प्रत्येकी अपेक्षा पूर्वक ही पुरुषधर्मी इसलिए पुरुष धर्म के समान भाषित होने लगता है तथा इसी प्रकार से पुरुष पुरुष का स्वरबूत नहीं है ना का नहीं है दृश्य शक्ति का स्वरूता द्रीप शक्ति नहीं है पुरुष और प्रकृति अत्यंत भिन्न है पुरुष प्रकृति स्वरूप वाला नहीं है प्रकृति पुरुष स्वरूप वाला नहीं है लेकिन फिर भी है पुरुषस्य पुरुष से अनाभूतम दृश्य प्रत्यापेक्ष दर्शन भाषते दोनों तरफ दृश्य से स्वात्तमेक्ष दृश्य स्वस्वूतने के बावजूद भी दृश्य पुरुष प्रत्यापेक्षतात्ष प्रत्यापेक्ष का मतलब है चैतन्य छाया विशिष्ट चित चैतन्य पृथ्वी सी कहते हैं पुरुष प्रत्यापेक्ष चैतन्य का संबंध होना दृश्य प्रत्यापेक्षण दो शब्दावली प्रयोग हो रहा है पुरुष प्रत्यापेक्षण और दृश्य प्रत्यापेक्षम पुरुष प्रत्यापेक्षण का मतलब है चैतन्य छाया आपत्तिम उसको लेकर के दर्शनम दृश्य धर्म का दृश्य का धर्म हो गया दर्शन इसी प्रकार से पुरुष जो का अनात्मूत दृश्य को लेकर के यदि संबंध की अपेक्षा हो जाए तब पुरुष धर्म के समान वह दर्शन हो जाता है पुरुष का छाया को लेकर के दृश्य का धर्म हो गया दर्शन और दृश्य के सापेक्षता के कारण से दर्शन पुरुष का भी धर्म हो जाता है दोनों का धर्म हो गया पुरुष का भी धर्म है दृश्य का भी धर्म है इन कैसा हो रहा है अलग बात है दृश्य का धर्म होने के लिए उस दर्शन को पुरुष की चैतन्य की छाई के अपेक्षा होती है और पुरुष का धर्म होने के लिए दृश्य को दृश्य प्रति की अपेक्षा होती है उस वस्तु का ज्ञान की अपेक्षा होती है जैसे सोच लो घटे सामने घटक में आप जब बोलते हो आपके अपने अंदर में घटा वृत्ति विशेष को स्वीकार करवाए वो दृश्य का वृत्ति के साथ अपना जो तादात्व कर लिया आपने उसको हम कहते हैं पुरुष के अंदर आ गया धर्म दर्शन का अरे ये अयंगट इतना ही ज्ञान हुआ चैतन्य छाया उस पर पड़ गया और घट का प्रत्यक्ष हो गया अयंगट अग्र बहिर्ज्ञान हो गया है केवल उस स्थिति में वो दृश्य धर्म भाषित हो गया अति ये जो दर्शन है वह दृश्य भी धर्म हो सकता है केवल ज्ञान यदि है तो विशिष्ट रूपे उस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष नहीं है एक लोग जैसे कहते हैं व्यवसाय ज्ञान है। और केवल ज्ञान और ज्ञान गति विधान परिभाषा में गति वृत्ति ज्ञान और ज्ञान गति प्रत्यक्ष मानते हैं तो वो उसी प्रकार से यहां पर समझ केवल जो ज्ञान है वो हो गया दृश्य धर्मत्वेन दर्शन और जब विशिष्ट रूप अपना स्वरूप में ले लेते हो जब तब हो जाता है वो पुरुष का दर्शन अतः उभय का धर्म ये ऐसा पूर्व पक्ष चाहता है दर्शन को यह पूर्व पक्षी आदर्शन सबसे बोलना चाहता है तो पुरुष मत इव दर्शनम अवभाषित है यही आदर्शन है ये जब तक होते रहता है तब तक आपको बंधन में अर्थात जब तक अयम गठ ज्ञान हो रहा है और अयम गट ज्ञानवान अहम इत्याग्र विशिष्ट बोध होते रहेगा तब तक, तक बंधन में है ये जो कहता है इससे तो जीवन मुक्त बंधन में चला जाएगा इसलिए भी लक्षण ठीक है जीवन मुक्त को भी अयंगट ज्ञान होते रहेगा और अयंगठ ज्ञानवान हम भी व्यवहार करेगा देवदेव तो हम भी व्यवहार करते रहेगा बाधित व्यवहार होता है बाधित व्यवहार बाधा सामानकरण नहीं नहीं व्यवहार है अबाधित व्यवहार जो होता है वो बंधन है और बाधित व्यवहार मोक्ष काल में होता है व्यवहार मात्र कोई ले रहे हो बाई और अबाध से कोई नहीं आप ऐसा अयंगठ ज्ञान होना ही बंधन वही आदर्श है फिर तो मुक्त पुरुष को भी अंगड़ ज्ञान होगा नहीं होगा उसको उसको भी होगा फिर वो भी बंदर में चला जाएगा फिर मुक्ति क्या होगा इसलिए यह भी लक्षण इसका ठीक नहीं है एक था, से को लिया गया जहा वही एकमात्र लक्षण ठीक है बाकी सभी लक्षणों में दोष आता है और केचित अभिदाती जो आठवा वो अलग है, है बिल्कुल ही दर्शन ज्ञान में वर्ष केचित अभिदती दर्शन ज्ञान को ही मैंने शब्दादि नाम ज्ञान दर्शन ज्ञान मैंने यहां शब्द आदि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होने का नाम ही आदर्शन है वही बंधन का कारण है ऐसा कुछ लोगों का कथन करना है या दर्शन ज्ञान से मोक्ष ज्ञान नहीं लेना स्वरूप ज्ञान दर्शन ज्ञान का मतलब है शब्दादि का प्रत्यक्ष ज्ञान शास्त्र कथा विकल्प ऐसे आदर्शन के बारे में शास्त्रों में विभिन्न प्रकार शास्त्रों में चर्चा किए विकल्पों का यह स्वरूप विकल्प बहुत में तो सर्व पुरुषा नाम साधारण विषय भले विकल्प बहुत हैं लेकिन सभी का एक ही बात कहना है एक बात तो सभी को मानना ही पड़ेगा सर्व पुरुषाणाम गुणसंयोगे सकल पुरुषों का गुणों के साथ जो संघ है वही सर्व साधारण कारण न आसान कारण भोग वित्र साधारण कारण गुण आसान कारण की बात नहीं कर रहे हैं साधारण विषय नहीं साधारण कारण गुण संयोग पुरुषों का गुण के साथ जो संयोग हुआ है यही सकलमत में साधारण कारण बंधन का माना पड़ेगा वह संयोग को माने बिना नहीं बन सकता इसलिए स्वरूप स्वरूपोपलब्धि हेतु जो संयोग हुआ है स्वस्थ शक्तियों का स्वरूप उपलब्धि के लिए ही ये संयोग हुआ था नहीं स्वरूप स्वरूपलब्धि के लिए हुआ संयोग को हम भोगोपलब्धि में लगा दी यही योग शिक्षा देना चाहते योग दर्शन की शिक्षा है कि ये जो संयोग हुआ था कभी किसी काल में ये जो संयोग है पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं नहीं नित्या नहीं है अनार्य होता हो नित्य संयोग नहीं है वो वह संयोग हुआ ही था स्वरूपलब्धि के लिए जगत के लिए नहीं था ये तारे जगदोपलब्धि के लिए जो नहीं था उपलब्धि उसका हान बताने पड़ेगा क्या होगा? चिंतामण का श्लोक बीच में दिया है दिखाया वहां पर प्रदास जाता है जो व्याकरण में भी आता है श्लोक तत्श्यम अभाव तदन तदल्पदा अप्राशस्त्यम विरोध नहीं अर्थाश प्रोसो इस पृष्ठी टिप्पण में श्लोक है ये तो प्रत्येक चेतन से स्वबुद्धि संयोग जो प्रत्येक चेतनी होता प्रत्येक जीवात्ता जो है पुरुष है इसका स्वबुद्धि के साथ जो संयोग हो गया चित के साथ महत्व के जो संयोग हुआ वही यदि बंधन का कारण है तो आप हमें बताइए वह संयोग क्यों हुआ वह संयुक्त क्यों हुआ संयोग का तो कारण बताना पड़ेगा संयोग क्यों हो गया कब वो हम नहीं जाने कोई आपत्ति लेकिन संयोग क्यों है तो जानूंगा ना संयोग का कारण जानोगे तो उस कारण को मिटा दो तो संयोग खत्म हो जाएगा ये तो सिद्ध हो गया कि संयोग ही दुख का संसार का कारण है और संयोग हुआ भी था सर्वोपलब्धि के लिए लेकिन हमें प्राप्त हो रहा है दुख सर्वोपलब्धि नहीं हो रही है कारण क्या समझना पड़ेगा फिर जिस काम के लिए जो चीज आया था वह काम नगर से विपरीत काम हो रहा है इसका बीच कुछ और गड़बड़ी करने वाला है वो जानना जरूरी है वो कौन है तस् हेतु वो संयोग जो स्वर्गोपलब्धि वाला कारण का हेतुपूत संयोग था वह भोगोपलब्धि का हेतु संयोग हो गया कारण यह है कि वो अविद्या है तत्व हेतु अविद्या विपरीत ज्ञान वासना इत्य विपरीत ज्ञान वासना ही अविद्या है विपरीत ज्ञान की जो अपने सभी के भीतर विद्यमान जो वासना उसी का नाम अविद्या है। विपरीत ज्ञान वासना वासिता न कार्य पुरुष ख्याति बुद्धि प्राप्त देखो विपरीत ज्ञान की वासना से वासित होने के नाते स्वर्गातरी या स्वचित निरुद्धाया अपनी प्रधान अस्थि वासना क्योंकि जो अविद्या है स्वाचित के साथ निरुद्ध जो हुई थी करके आपने में कहा था मुख्य सिद्धांत तो कहा ना। काल में सहित विद्या निरुद्ध हुई थी निरुद्ध हुई थी तो भी थी कहा वो प्रधान में ही विद्यमान थी जिसके दृष्टान दिया जाता है समुद्र में हजारों घड़ा भर दो बाहर से एक भी घड़ा नहीं दिख रहा है इन सभी घड़ों में जिस माल को बंद करके आपने रखा है, अंदर रहेगा। पहले जमाने कुआं में थे ना सोना, चांदी वगैरह वो सब अंदर है बाहर से कुछ नहीं दिखता और जिसमें जो भर के आपने रखा हो वही रहेगा उसके साथ ही हो रहेगा उसी प्रकार प्रधान में पड़े काल में क्या होता है इस प्रधान के अंतर्गत आपकी अपनी अपनी वासनाओं के साथ या विद्या अपनी अपनी विद्या अपनी अपनी वासना के साथ विराजमान के अंदर ही रहता है इसीलिए विज्ञान विपरी ज्ञान वासना वासिता न कार्य निष्ठा पुरुष ख्याति बुद्धि प्राप्त कर्तव्यता का जो अंत है कार्य निष्ठा कर्तव्यता इधम मम कर्तव्य इसकी तो अंत है क्या है वो पुरुष स्वरूप का अनुभूति पुरुष का जो साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार है वह उसको बुद्धि ही न प्राप्त होती बुद्धि उस आत्म जो तो प्राप्त नहीं कर पा रही है क्यों क्योंकि विपरी ज्ञान की वासना से बुद्धि वासित हो रखी है वासिता बुद्धि करना विपरीय ज्ञान की वासना से वासित हुई है बुद्धि इसीलिए कार्य कर्तव्य और कर्तव्य का अंतभूता जो पुरुष है उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है न कर पा रही है, फिर कर आ रही है कत सा अधिकार पुनः पुनरावर्त पुनर गुणाधिकार के सहित बारंबार जन्म लेती है फिर मरती है फिर जन्म लेती है फिर, फिर चक्कर चलती पुनर् पुनरावर्त सात पुरुष ख्यादि पर्यवसाना का निष्ठान प्राप्त और वह बुद्धि पुरुषख्या की ही उसका लक्ष्य है कार्य का अंत अंतभूता जो पुरुष को प्राप्त तब करेगी कब यदा जो है चरिताधिकार बुद्धि निवृत्त आदर्शण सन बंद करना बाबा न पुनरावर्तित है जब बुद्धि चरिताधिकार वाली होगी अर्थात जात्याभो रूपा फल प्रदान करने वाले गुणों का अधिकार जिसके प्रति समाप्त हो जाता है वह बुद्धि निवृत्त आदर्शन बंधन का कारण विद दर्शन रूप विद्या निवृत्त हो गई होने के कारण बंधन का कारण नहीं रह गया इसलिए न पुनरावृत्ति अब पुनरावृत्ति जो संसार था वह समाप्त हो जाता है वह तो बुद्धि व चित्त विशिष्ट वह जीव था वह जीव मुक्त हो गया चित्त का संबंध उसका टूट गया अत्र कश्चित और ये करना है अभी इसी जन्म में इसके लिए को पाकथान ला रहे हैं एक नपुंसक की कथा आरम्भ करते अगले जन्म में मुक्ति देख लेंगे इस जन्म में तो मौज कर लो भंडारा खा लो देखा जाएगा बस क्या होगा परेशान होना है आराम करो रहो ऐसा नहीं यह चेद वेदी तथा तो तो सत्यमस्ती नुचेद या वेदी तथा महती उसी के लिए व्यासोपाख्यान लाते नपुंसक की कथा अत्र कष्ट संडको पानी उदघाट ही थी यहाँ कोई शंगा करता है आम नहीं क्या, कभी न कभी हो जाएगा छोड़ो चिंता इसकी मोखी जिंद छोड़ो मौज करो तुम कपड़े में पड़ रहे हो ऐसा कोई कहना चाह रहा है और उसके लिए दृष्टान क्या देता है जैसे नपुंसक ने कहा अपनी पत्नी से तो किसने क्या कहा कैसे वार्तालाप हुई है तो पहले सीधी शादी भोली भाली पत्नी बोलती है मुग्धया भार्य अग्धा भारिया से संक कहेगा जो बात वो यहाँ पर कथा मिलनी है लेकिन पहले ये क्या कही है वो बात देखिये हे आर्य पुत्र अपत्यवती में भगिनी किमर्तम ना हमें लगता है सबसे घर में बड़ी यही थी इसकी शादी सबसे पहले हो गया था छोटी बहनों की शादी हो गई और उन बहनों के बच्चे हो गए और इसके बच्चे नहीं हुए तब वो पूछती अपने पति से हे hey आर्य पुत्र मेरी छोटी बहना बच्चे वाली हो गई हम मेरे को क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं है? ने ने नीधी साधी भोली भाली पत्नी से क्या कहता है मृतस्ते हम अपनी मर करके मैं तेरे अंदर बच्चे पैदा करूंगा मरने के बाद पैदा करूंगा बताओ क्या मरने के बाद मोक्ष होगा वही दृष्टान दे रही है मृतस्ते हम अपत्यम उत्पादित जीते जी जो नहीं कर सका मरने के बाद क्या करेगा तदाइद विद्यम ज्ञान चित्त निवृत्त न करोती विन कर यदि विद्यमान ज्ञान आपके चित्त को निवृत्त नहीं कर सकता है फिर तो विनष्ट ज्ञान क्या तुम्हें पैदा कर डालेगा मौसा से दे सकता है कहने का मतलब उस विद्यमान ज्ञान को अभी पा लेना इन्हें सिर मरने के बाद में पाऊंगा और तब जाकर के हमको मुक्ति कर डालेगा ज्ञान ऐसा कुछ नहीं होता ज्ञान जब हो जाए तत्काल मुक्ति होनी चाहिए साथ में भविष्य की संभावनाओं को छोड़िए वर्तमान में उसको प्राप्त करने का प्रयास करनी चाहिए और जो वर्तमान में आप नहीं कर सकोगे तो समझना भविष्य में होने वाला नहीं भविष्य में उसकी आशा रखना बेवकूफी है इसलिए कहते कि देखो जैसा विद्यमान ज्ञानम चित्रवृत्ति में यदि न करो दी विनष्ट कर थी का प्रत्याशा यथा जीता जीवन अपूंसक अपने पत्नी में बच्चा को पैदा नहीं कर सकता तो मरने के बाद कैसा पैदा करेगा वो आशा कर सकती है क्या ये मरने के की जरूरत पैदा करेगा ये तो संभव है तथा यहाँ पर भी है जीते जी आपने ज्ञान पाकर यहीं पर मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद ज्ञान पा लूंगा और मुक्त हो जाऊंगा ये सोचना बिल्कुल गलत तत्र आचार्य देशीय व्यक्ति इस विषय में एक आचार्य देशीय कच्चा आचार्य पक्का नहीं नी ज्ञान वाला है वो कहता है ननोहो बुद्धि निवृत्ति रे वोक्ष बुद्धि का निवृत्ति ही मोक्ष बुद्धि को मार डालो मुक्ति हो जाएगी बुद्धि की निवृत्ति मोक्ष बुद्धि तो रोज ही निवृत्त हो जा रही है बेचार्य सुधि में मुक्ति कहा हो रहा आचार्य देशीय व्यक्ति आचार्य देशी का कथन करना ईशद अपरिशमाप्त आचार्य तम ये स आचार्य देशी जिसने में अभी किंचित सोच समझ के ज्ञान पर अनुभव करने के लिए ईषद अपरिमाप्त आचार्य तम य आचार्य देशी और आचार्य वो है जिसका लक्षण वायु प्राण में बताया हुआ है आ चुनौति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापय स्वयं आचरते यद आचार्यक्ष शास्त्र का अर्थ को संयुक्त प्रकार से चेन कर ग्रहण किया हुआ वो कोई पूर्वाग्रह नहीं शास्त्र का अर्थ हमें सब क्यों नहीं पकड़ में आता है कारण अपने पूर्वाग्रह अपनी वासनाएं बाधक बन जाती है हर शब्द का अर्थ अपने हिसाब से लेने लगता है क्यों शास्त्र का अर्थ संव्य? इतने सारे भाष्य क्यों हो गए एक ही ब्रह्मसूत्र वही योग सूत्र भाषा अलग अलग बन रहे हैं। क्यों कारण यह है हर व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान पूर्व आग्रहों के आधार पर भाषाओं के आधार पर शब्द को तोड़ बरोड़ कर लेता है आर्य भाषा तो देखो और ये विचित्र दयानंद का नहीं दयान सर आर्य भाषा एक एक शब्द का भी निवृत्त के विरुद्ध में भी चला निवृत्त को भी उसने अलग लिख दिया उसने कहा कि वो निरुत गड़बड़ है हम अलग निरुक्त बना रहे हैं और अपनी ही व्याख्या उसकी बना दी उस निरुक्त हर शब्द का अर्थ अलग बना दिया है धातु नाम अने का तो ही है जो चाहे सो अर्थ बना लो लेकिन शास्त्र का लक्ष्य क्या है शास्त्र का लक्ष्य को समझते कुमार ने बटन एक श्लोक है बहुत सुंदर शब्द कह दिया वेदों का लक्ष्य क्या है प्रत्यक्षेण यो न बुद्यते एनम विदंती वेदेन तस्मात वेदस्य वेदता यही वेद की वेदता है कि जिस चीज को आप प्रत्यक्ष हनुमान किसी भी तरीके से नहीं जान पाते हैं उसका बोध कराने के लिए वेद प्रकट हुआ है और आप उस बुद्धि को लगा कर द्वैसित करोगे अरे प्रत्यक्ष शुद्ध करोगे जो द्वैत सिद्ध करता है द्वैताद्वेषित करता है वेदावे करता है ऐसे मूठ है जो प्रत्येक सिद्ध वस्तु को सिद्ध करने जा रहे हैं अनावश्यक है उसके लिए वेद की प्राकृति नहीं हुआ है वेद प्राकृति उस चीज के लिए हुआ है जो चीज आप अनुभव नहीं कर पा रहे क्या अद्वैत अत्यंत भेद जो जीव ब्रह्म भेद है जीव जगत ब्रह्म भेद है उसको कोई अनुभव नहीं कर पा रहा है उसी को सिद्ध करने के लिए शक्ति आई है वेद उसके विरुद्ध कोई भी वेद के कुछ भी सिद्ध करता है वो बिल्कुल गलत सिद्ध लेकिन हम उसे भी विरोध इसे नहीं करते हैं समझने के लिए विभिन्न सीढ़ी उनके समान है जैसे बच्चे को सीधा पीएचडी का जो है मेटाफिजिक्स पढ़ा ही चाहता था न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा दोगे क्या उसको के में अरे भाई एलकेजी में उसको तो एपोर एपल ही पढ़ाना पड़ेगा वहां को फिजिक फिजिक्स चलेगी नहीं विज्ञान तो पढ़ाओगे उसको वहां वो विभिन्न सीढ़ियां धीरे धीरे उसको वहां पर पहुंचाना उस तरह से इन व्यक्तियों को विभिन्न सीढ़ी मान के चलिए प्रत्येक व्यक्ति के अपने आप में सिद्धांत नहीं मानना है सोच समझने की आपके अंदर जो शक्ति है दृषित प्रक्रिया बुद्धिया सूक्ष्म वो बुद्धि को पैनापन लाने के लिए चाकू को लो और स्थानी पर एक बार वो कर दो तो हो जाएगा क्या खूब करनी पड़ती है ना आगे पीछे आगे पीछे अलग ढंग से हिसाब से अने वो मंड होते रहेगा वो खराब तो पूरा ही घिस जाएगा करना पड़ता है ना नहीं तो पूरा घिस दो मशीन में डिप्लो पहले पहले वगैरा में पूरा घिस ने क्या किया तो नाश करने थोड़ा बोल आता घिसते घिसते खत्म ही कर दो उसको अरे तो पैनी बनाने का मतलब यह नहीं कि उसको खत्म नहीं कर देना ऐसे कोई मूड का तो बुद्धि का नाश करना ही मोक्ष नाश कैसे करोगे जो नित्य है उसको नाश कर डालोगे क्या क्योंकि आपने प्रधान को नित्य माना जब मूल प्रकृति नित्य तो कार्य महात्य तो आप मान रहे हो तो फिर क्या कर सकते हो उसको इसलिए बुद्धि का नाश करना असंभव है इसे कहते बुद्धि निवृत्त रे व ननु। आदर्शन कारण भावात इसे बुद्धि का निवृत्ति मोक्ष क्यों आदर्शन का कारण क्या था बुद्धि की वो नहीं रह गई बुद्धि निवृत्ति तत् दर्शन बंद दर्शनात् कारण दर्शनात्म निवृत्त है और येदार दर्शन जो है का कारण है वह दर्शन से निवृत्त हो जाएगा ऐसा के चित्त उनका मत ठीक नहीं है तत्र स्वमतम आह अब अपने सिद्धांत पक्ष कथन करते तत्र चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष बुद्धि निवृत्ति नहीं चित्त की जो वृत्तिया है ना इनकी निवृत्ति चित्र मतलब चित्र चित्तवृत्तियाँ चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष गया था कि ये अन्य लोगों को क्यों अनावश्यक में भ्रांतिया हो रही है व्यास जी कहते हैं पता नहीं इन लोगों को क्यों ऐसी भ्रांतियां हो रही है हमें नहीं समझ में आती अन्य अन्य चीजों की निवृत्ति कोई किस झुकों का नाश करता है कोई कुछ कहता है पता नहीं इन कहां से ला रहे इन बातों को अशक् न मत भ्रम इन विपक्षियों के मत भ्रम जो हो रखा है वो क्यों अस्थान में हो गया ये हमें समझ में नहीं आता है इन आ रहा पूर्ण बात चित्त निवृत्ति रेव मोक्ष और बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष में अंतर को समझना जरूरी है बुद्धि निवृत्ति का तात्पर्य का तत्वकारी वृत्ति करने की बात कर रहा है और चित्त निवृत्ति हमारा वृत्तिमात्र तो नहीं है इसे क्रम समझो दर्शन से साक्षात चित्त निवृत्ति कारण अस्वीकार दर्शन का चित्त निवृत्ति के प्रति साक्षात कारण नहीं माना जा रहा है एकदेशी मत एकदेशी का मत क्या था दर्शन ही चित्त निवृत्ति के प्रति साक्षात कारण नहीं है ये कारण किंतु बुद्धि निवृत्ति कारण दर्शन कारण नहीं है मोक्ष के प्रति किंतु बुद्धि निवृत्ति कारण ही कहा जाता है और बुद्धि निवृत्ति दर्शन के द्वारा निवृत्ति को है कैसा होता सिद्धांत क्रम ऐसा है पहले विवेक होती है, हो, विवेक दर्शन और उस विवेक ख्याति प्रकर्ष जब बढ़ता है तो आपको पर वैराग्य की प्राप्ति होता है जैसा जैसा नित्यानित्य का विवेक होता है आत्मात्मक विवेक जगते जाता है विवेक बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते आपको वैराग्य बढ़ते, बढ़ते जाता है जैसा जैसा वैराग्य पड़ता है तो पर वैराग्य में भी तीव्र आसन अधिमात्र तीव्र आसन जब हो जाता है तब जाकर के वो निरुद्ध समाधि को प्राप्त। जब वह निरुद्ध अवस्था की समाधि को प्राप्त करता है तो वह संस्कार समाज संस्कार शेष रहता है ना संस्कार शेष बंद कहा वह समाज संस्कार जो शेष रह गया उसको भी नाश करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह अकुशित धर्म मेघ समाधि की प्राप्त जब तब ये चित्त स्व संस्कारों के सहित निवृत्ति हो जाता है अर्थ चित्त के संस्कार विशिष्ट जो वृत्तियां जो बनती थी वो सब समाप्त होता है चित्त निवृत्ति पूर्वकम पुरुष से सर्व प्रतिष्ठान में मोक्ष पुरुष की सूर्य प्रतिष्ठा जो होती है उसी का नाम मोक्ष